पत्रावली दो श्री आला सिंगा पेरूमल को लिखित अमेरिका अठारह सौ काल प्रिय आला सिंगा हम लोगों का कोई संघ नहीं है और न हम कोई संघ बनाना ही चाहते हैं पुरुष अथवा महिला जो कोई भी जो कुछ शिक्षा प्रदान तथा जो कुछ भी उपदेश करना चाहे उन कार्यों को करने के लिए वे पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं यदि तुम्हारे अंदर भावना है तो कभी भी लोगों को आकृष्ट करने में तुम असफल न हो रहोगे हम कभी थियोसाफिस्टों की कार्य प्रणाली का अनुसरण नहीं कर सकते इसका एकमात्र कारण यह है कि वे एक संघबद्ध संप्रदाय है और हम उस प्रकार के नहीं हैं मेरा मूल मंत्र है व्यक्तित्व का विकास शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्त बनाने के सिवा मेरी और कोई उच्चाकांक्षा नहीं है मेरा ज्ञान अत्यंत सीमित है मैं उस सीमित ज्ञान की शिक्षा बिना किसी संकोच के देता रहता हूँ जिस विषय को मैं नहीं जानता हूँ उसके बारे में मैं यह स्पष्ट कह देता हूँ कि उक्त विषय में मेरा कोई ज्ञान नहीं है थियोसाफिस्ट ईसाई मुसलमान अथवा अन्य किसी व्यक्ति से संसार में लोगों को कुछ भी सहायता मिल रही है यह सुनने से मुझे जो आनंद मिलता है उसे मैं व्यक्त नहीं कर सकता मैं तो एक सन्यासी हूँ मैं अपने को सब का सेवक समझता हूं, न कि गुरु यदि लोग मुझसे प्यार करना चाहें तो प्यार करें और यदि वे मुझे घृणा की दृष्टि से देखना चाहें तो देख सकते हैं यह उनकी खुशी है प्रत्येक व्यक्ति को अपना उद्धार स्वयं करना होगा उसका कार्य उसी को करना होगा मैं किसी से सहायता की भीख नहीं मांगता न मैं किसी की दी हुई सहायता की उपेक्षा करता हूँ या तो संसार में किसी से सहायता लेने का कोई अधिकार मुझको है जिस किसी ने मेरा सह, मेरी सहायता की है या तो या जो कोई भविष्य में ऐसा करेगा या मुझ पर उसकी उदारता है मेरा अधिकार नहीं और इस प्रकार मैं उसका सतत आभारी हूँ जब मैंने संन्यास ग्रहण किया अपना यह कदम सोच समझकर उठाया यह जानते हुए कि यह शरीर भूख से पीड़ित होकर विनष्ट हो जाएगा गरीब मेरे मित्र हैं मैं गरीबों के प्रति प्रीति करता हूँ मैं दरिद्रता को आदरपूर्वक अपनाता हूँ जब कभी मुझे भोजन के बिना उपवास रखना होता पड़ता है तब मैं आनंदित ही होता हूँ मैं किसी से सहायता प्रार्थी नहीं हूँ उससे लाभ ही क्या है सत्य अपना प्रचार आप ही करेगा मेरी सहायता के बिना वह विनष्ट नहीं हो सकता सुख दुखे समीकृतवा लाभालाभ जया जय ततो युद्धा युद्धस्व सुख दुख लाभ हानि जय पराजे में समदृष्टि रखकर युद्ध में प्रवृत्त हो इस प्रकार के अनंत प्रेम सब अवस्थाओं में अविचलित साम्य भाव तथा ईर्षा द्वेष से सर्वथा मुक्ति यही ही वे चीजें हैं जिनसे सब कार्य हो सकता है एकमात्र इसी से कार्य हो सकता है अन्य किसी प्रकार से नहीं तुम्हारा विवेकानंद